जगदा ईश्वर निर्मितत्वात् निर्मित इत्याशं तत्स्वरूप निर्मित शो कहेगे सात अन्न है जगदअन्त पाति न जगत के अंतर्भूत है कोई अलगता नहीं है संपूर्ण जगत बनाने वाले ईश्वर ही उसका निर्माण निर्मा करता है सात अन्नों का भी जो जगत बनाया ईश्वर सप्ताह का भी निर्माण ईश्वर ने किया ईश्वर निर्मितत्वात साथ अन्न भी ईश्वर निर्मित हुआ तो उनको जीवन निर्मितत्विधान आयुत्तम जीवन निर्मितम जीवन निर्मितम जीवन निर्मितानी जीवन निर्मितानी सात अन्न जीवन निर्मितानि इसमें जीवन निर्मितत्व रहेगा सात अन्न में तत् अभिधान कथनम जीवन निर्मितत्व से अभिधान कथन ये सात अन्न जीवन निर्मित है इसे कथन करना यहां तो ठीक नहीं अयुक्तम यहाँ तक शंका हुई थी असंख्य उसका आगे उत्तर देते हैं तत् स्वरूप से ईश्वर निर्मितत्व सात अन्न के जो स्वरूप है वह तो ईश्वर निर्मित है ही सारे जगत ईश्वर निर्मित है सप्ताह ने भी स्वरूप ईश्वर निर्मित है तो फिर जीव ने क्या बनाया भोग्यत्व आकार से जीव निर्मितत्वान मैं मा माँ एवं ये शंका जो तुम्हारी तो ठीक नहीं है स्वरूप ईश्वर निर्मित होने पर भी उसमें एक भोग्यत्व आकार है भोग्यत्वम भोग्य में भोग्यत्व धर्म रहेगा ये जो भोग्यत्व रूप धर्म आकार है वही आकार जीव के द्वारा निर्मित है जीव उसको भोग्यत्व निर्माण करता है स्वरूप ईश्वर ने बनाया भोग्य जीव निर्मित है सिद्धांत उत्तर देते है ईशेन यद्यप्येता यद्य निर्मितानि स्वूपत तथा ज्ञान कर्माभ्या तथापि जीवकाशी तीपिता ईशन सर्पत निर्मता तथापि जीव ज्ञानकर्माभ्या तदनताम अकार्षीत यद्यपि एक सात अन्न जो कहा गया सत्तान्नाशेन स्वपत स्वूप स्वरूपसे ईश्वर निर्मित ईश्वर के द्वारा है ये तथा भी। फिर भी जीव ज्ञानकर्माभ्यादनताषति तेसाम अन्नता भोग्यम सात अन्न में को बनाया भोग कारणत्व तो बनाया कारणत्व तो बनाया जीव नहीं किसके द्वारा ज्ञान कर्म कर्माभ्याम ज्ञान और कर्म ज्ञान भी दो प्रकार विहित और निषिद्ध है कर्म भी विहित और निषिद्ध है ज्ञान है यहाँ उपासना चिंतन ब्रह्म ज्ञान नहीं कुछ चिंतन विहित है कुछ निषिद्ध है कुछ कर्म विहित है कुछ निषिद्ध है तो निषिद्ध कर्म अथवा चिंतन से पाप होता है चिंतन अथवा कर्म से पुण्य होता है तो पुण्य पाप के द्वारा उसमें भोग्य तो आकार को जीवन ने बनाया मैं ज्ञान कर्म ज्ञान प्रतिशिता देवता विषय परयोषित देखो ज्ञान का क्या अर्थ हुआ विहित प्रति सिद्धम ज्ञान कर्म अभ्याम ज्ञान का विहित तो होता है ज्ञान जो ध्यान आदि चिंतन है ईश्वर आदि चिंतन है वो तो विहित ज्ञान हो <laughs> और प्रतिशिध ज्ञान को होता है देवता विषय का ज्ञान तो हो गया विहित है परयोषित आदि विषय ध्यान निषिध है परयोषित स्त्री परस्त्री आदि विषय का चिंतन निषिद्ध है कर्म च कर्म च विहित यज्ञादि रूपम प्रतिषिधम हिंसादि रूपम ताभ्याम कर्म भी दो प्रकार विहित है और प्रतिषिध भी है विहित है अज्ञादी स्वर्ग काम अग्निहोत्र आदि विहित है प्रतिषिध है मिंसा मां हिंसा का निषेध किया गया ये विहित प्रतिषिध कर्म और विषित ध्यान चिंतन ये दोनों के द्वारा पुण्य पाप करके जीवन सप्ताह में भोग्यत्व को बनाया तदनता दसपुनवास क्षीर मन वाक ये सौको अन्नता अन्न बनायीव अन्नकाभोगोपकर अन्न भोग्य भोग्य भोग का उपकरण साधन है भोग साधन तो बनाया ओम अभी ईश्वर श्रेष्ठ है सप्तान्न जीवन भोग्यत्व को बनाया उसमें जीव श्रेष्ठ क्या है स्पष्ट नहीं होता है किम उत्तम भवती इति तत्रह तो इसके द्वारा तो क्या कहा गया जीव कैसे होता है स्पष्ट करने के लिए आगे कहते है ईश कार्यं जीव भोग्यम जगद्वाभ्या समन्वत पितृजनया भर्तृभोग्याथ्यता <im gospel> कार्यम जीव भोग्यम यह जगत है ईश्वर का कार्य ईश्वर ने बनाया और जीव का भोग्य है समन्वितम जगत ये जगत दो से युक्त है तो है ईश्वर जीव भोग्य तो सारा जगत में जीव का भोग्य है जिस प्रकार एक ईश्वर का कार्य होए दूसरे जीव जीव का भोग्य है वही जगत ईश्वर का कार्य और भोग्य है जीव का इसमें दृष्टांत यथा योसिति कोई स्त्री और पितृजन्य पिता की लड़की पुत्री है और भर्तृभोग्य उसके भर्तृ पति के भोग्या है पितृजन्य है योसिति पुत्री और वही पुत्री विवाह करने के बाद पति के भोग्य होगी एक ही योसिति है दो नहीं पितृजन्य भर्तृभोग्य जैसे स्त्री है तथा इसम इसी प्रकार सारे जगत ईसा कार्यम जीव ऐसे दो से युक्त है इसलिए जीव भोग्य होने से भोग्य कारण जीव सृष्ट भी कहा जाता है ईश कार्य मिट्टी जगत सप्तान्न उत्तम ब्रह्म ईश कार्य जीव भोग्य द्वाभ्याम संबद्ध जगत जो कहा गया जगत द्वाभ्याम समन्वित जगत कह करके यहाँ सप्तान्न उत्तम बृहदि रूपम इसको लेना है इसके लिए विचार चल रहा है सात अन्न है बृह्यादि ब्रीहियादिदर्श पुनवास दौ क्षीर मन वाक प्राण ये सात अन्न जगत सप्तान उक्त जगत ब्रीहियादिप ईस कार्य ईस कार्य जीवभोग्यम उमें सप्ता में ईश रहेगा और जीवभोग्य रहीगा ईष कार्य जीवभोग्य सबद्ध सीत समित सम्यकन्वित अन्वत समबद्ध समन्वित काभ्यां दो धर्म से संबद्ध है दो धर्म में रहते हैं, सात अन्न में ईसा कार्य तो रहेगा क्या रहेगा और दूसरा क्या रहेगा जीव भोग्य रहेगा एकस्य एकस्य उभय संबंध दृष्टान्त महा पित्र जन एक ही है उसमें उभय संबंध कैसे होगा एक सप्ताह है उसमें ईसा कार्य तो जीव भोग्य दो कैसे रहेगा तो इसमें कहते दृष्टान्त के द्वारा समझ समझाते है एक में उभय संबंध रहता है दृष्टान्त कहा एक स्त्री है उसमें पितृजन है और भरतृग्यु पति भोग्य तो रहता है उन। जीव और जगत सर्जन साधन आह ईश्वजीव और जगत सर्जन अभी जगत की सृष्टि करने वाला ईश्वर है या जीव है दोनों है ईश्वर ने स्वरूप सृष्टि की और जीव ने भोग्य सृष्टि की तो जीव भोग सृष्ट है ईश्वर सृष्ट भी है तो जीव और ईश्वर जगत सृष्टि करने के लिए क्या क्या साधन है ईश्वर के पास क्या साधन है जीव का क्या साधन है ईश जीव ओर जगत सर्जने किम साधनम जगत सर्जने जगत हो सर्जने सर्जने सृष्टि जगत की सृष्टि के लिए ईश्वर जीव हो किम साधनम ईश्वर और जीव का साधन क्या है ऐसा शंका से उत्तर देते हैं मया वृत्मकोश् संकल्प साधन जनौ मनोवृत्म जीव जीव संकल्पो भोगसाधनं भोग साधन भोग सा जनु संकल्पो ईश संकल्प ईशसक षष्टी सामसे षी सूत्र से ईश्वर से संकल्प ही प्रसिद्ध है संकल्प ईश्वर का संकल्प क्या है मायावृत्तिमक माया वृत्ति मायावृत्ति मायावृत्ति आत्मा से आत्मा का अर्थ स्वरूप माया की वृत्तियात्मक ही ईश्वर का संकल्प ईश्वर संकल्प का क्या स्वरूप है माया की वृत्ति है वृत्ति है परिणाम माया का परिणाम ही ईश्वर का संकल्प है माया वृत्तियात्मक ऐसे समास से समझने पर शब्द स्पष्ट ज्ञान होगा ईश्वर से संकल्प आत्मक क्या स्वरूप है माया वृत्तीत्मक माया का परिणाम ही ईश्वर का संकल्प जनऊ साधन जन से बन जाएगा जनऊ उत्पत्ति के लिए साधन है ईश्वर का संकल्प संकल्प से ही जन उत्पन्न करता है ईश्वर और जीव संकल्प है भोग साधनम भोग के कारण है जीव संकल्प है भोग्य तो आकार बनाता है जीव उसका साधन है जीव संकल्प जीव संकल्प क्या है मनोवृत्ति मन का मन की वृत्ति है वृत्ति का अर्थ परिणाम मन का परिणाम है मनोवृत्ति आत्मा यीव संकल्प से सजीव संकल्प मनोवृत्ति आत्मक मन की वृत्ति मन स वृत्ति मनोवृत्ति मन का परिणाम है वृत्ति है मनोवृत्ति है संकल्प संकल्प जो करते है मन में परिणाम विकल्प आत्म का मन है संकल्प करेगा तो मान में वृत्ति होती यही भोग साधन है माया जीव संकुश्रेष्ट वस्तु स्वरूप भोग्यवाकर ना जीवे न सृज्यते हाँ ईश्रेष्ट सारा जगत सप्ताह ईश्वर श्रेष्ठ हुआ और आप कहो तो है कि भोग्यत्वाकर जीव ने बनाया तो सात अन्न में बिहार होक्षी रहो क्या भोग्य तो उसमें दिखता है ईश्वर श्रेष्ठ जो वस्तु है वही तो है जितने बार देखो घट सामने रखो कुलाल ने बनाया जितने बार देखो तो घट ही देखेगा ईश्वर ने बनाया सारे जगह सप्ताह ने बनाया सारे जगह तो बनाया और उसमें जीवन क्या भोग्य तो उसमें बनाया और तो जैसे तो तो को वैसे ही है ईश्वर श्रेष्ठ वस्तु स्वरूप अतिरिक्त भोग्य तो आकार एवं नास्ती ईश्वर श्रेष्ठ वस्तु का स्वरूप ही है उससे अतिरिक्त कोई भोग्य तो आकार तो है ही नहीं तो फिर जीवन सृज्यते क्या जीव के द्वारा बनाया जाता है जीव क्या आकार बनाता है क्या भोग्य तो कुछ दिखता नहीं को जीवन सुजते ऐसा शंका उत्तर देते हैं स्पष्ट करने के लिए ई सनिर्मित मण्दीधे स्थित भक्तृधि वृत्ति ना तद भोगो बहुदेश्यते तद भोग बहुधेश्य ईस निर्मित मणियादसे मणियादि ईश्वर के द्वारा बना ईश्वर के द्वारा बनाया गया मणियादि मणि रजत आदि किसने बनाया ईश्वर स निर्मित मणियादी एक अभी से स्थित है एक ही प्रकार जो बनाया रजत वो जैसे रजत बनाया एक ही रजत है मणि है वो एक आकार ही है किंतु अन्य अन्य भक्ता के बुद्धि के अनुसार उसमें भिन्न भिन्न भिन आकार दिखता है कैसे बताएंगे भक्त नाना भक्त नाम नाना भोक्ता है प्राप्त करता है भोग करने वाले भुगत है जीव उनकी बुद्धि बुद्धि वृत्ति नाना तो वृत्ति नाना है अलग अलग आ वृत्ति है एक वस्तु होने पर भी सबके एक प्रकार वृत्ति नहीं होती है एक ही वस्तु है सबको सुख देता है नहीं एक ही वस्तु किसको सुख देगा किसको दुख देगा ऐसा होता है सबको सुख नहीं देता है सबको सुख नहीं देता है साधु रहने के लिए उसको नहीं दिया कमारा तो नहीं तो किसको दुख देता है किसको सुख देता है इसलिए वस्तु एक होने पर भी सबको एक प्रकार सुखदान होता है एक प्रकार होने पर भी धीबाना तद भोग बहुदाय सत भोग बहुत प्रकारे जीव जो बनाता है भोग्य तो आकार अलग अलग प्रकार अब स्पष्ट करेंगे एक, एक विषय बहुविध उपभोग उपलब्य मानस तत्प्रयोजक भोग्याकार भेदं एक ही विषय में उपभोग समान प्रकार सबको होता है बहुविध उप... उपभोग बहुत प्रकार उपभोग होता है एक ही विषय में बहुत प्रकार उपभोग होता है सबको समान प्रकार उपभोग होता है नहीं होता है ये उपलब्ध मान सब उपलब्ध होता है सबको समान प्रकार भोग नहीं होता है विषय तो जैसे कोई सही सबको समान प्रकार भोग नहीं होता है ये जो उपलब्ध होता है भोग बहुत प्रकार भोग उसका कारण क्या है बहुत प्रकार भोग क्यों होता है तो भोग्य तो आकार भिन्न भिन्न होना चाहिए तो बहुत प्रकार भोग हुआ यदि उसमें भिन्न भिन्न आकार नहीं हो तो बहुत प्रकार भोग क्यों होगा समान आकार भोग होना चाहिए एक ही वस्तु में यदि एक ही प्रकार आकार है तो सबको समान प्रकार भोग होना चाहिए अलग अलग प्रकार भोग होता है तो उसी वस्तु में भोगा का आकार भोग्याकार नाना प्रकार है जो उपलब्धमान उपलब्ध होता है बहुविध तो उपभोग उसका कारण क्या है तत्प्रयोजक उसका कारण है भोग्याकार भेदम भोग्य के आकार भेदम भोग्य वस्तु में आकार भेद है आकार भिन्न भिन्न होने से ही भोग भिन्न भिन्न होता है आकार भिन्न भिन्न नहीं होता भोग समान आकार होना चाहिए भोग भिन्न भिन्न आकार होता है वस्तु में उसका कारण क्या होगा आकार भी भिन्न भिन्न प्रकार है जिसको सुख देता है उसके लिए भोग्य वस्तु में आकार अलग है जिसको दुख देता है उसके लिए आकार भिन्न प्रकार है सामान्य आकार नहीं सब समान प्रकार से नहीं दिखते कोई किस प्रकार देखता है किसको कैसा दिखता है कोई तो देखकर के खुश होता है अपने संपत्ति देख सब खुश है और शत्रु की संपत्ति दे के खुश होते हैं शत्रु की संपत्ति होते देखना नहीं उधर दिख जाए तो क्रोध हो जाएगा दुख हो जाएगा आकार बिना बिना होता है ना नहीं इसलिए भोग्य आकार गमे थी गमैती का ज्ञापी भोग्य में आकार भेद है उसका ज्ञापक कौन होगा बहुविध उपभोग बहुत प्रकार उपभोग जो उपलब्ध होता है ज्ञापक है भोग्याकार भेद का भोग्य में आकार भेद है इसका ज्ञापक कार्य से कारण का अनुमान होता है बन्ही का कार्य धूम है धूम से बन्नी का अनुमान होता है अनुमिति के द्वारा निश्चय करते बन्नी इस प्रकार यहाँ आकार भेद है कारण कार्य है बहुविध तो उपभोग बहुविध तो उपभोग दिखता है वस्तु में वस्तु में क्या दिखता है बहुत प्रकार उपभोग उसका कारण का निश्चय हो जाएगा क्या निश्चय होगा भोग्याकार भेद आकार भेद भिन्न भिन, आकार नहीं होगा तो अलग अलग प्रकार भोग क्यों होगा अलग अलग प्रकार भोग होता है तो वस्तु में अलग -अलग, अलग अलग आकार है ये ज्ञापक होता है अभी भोग्याकार का भेद है उसका ज्ञापक कौन हुआ ज्ञान जनक कौन हुआ भोग्य में आकार भेद है वो किससे ज्ञान होता है बहुत प्रकार भोग भोग बहुत प्रकार है इसलिए भोग्य आकार भिन्न होगा अभी शंका करता है पूर्व पक्षी भोग में भेद कहाँ तो दिखता नहीं ननु ननु सती भोग भेद भोग्य भेद कल स दृश्य मान मित शेद सती भोग में भेद होगा तब तो, तो भोग्य भेद कल्पना करेंगे भोग भिन्न भिन्न प्रकार हो तो भोग्य भी भिन्न भिन्न प्रकार कहेंगे एक ही वस्तु में भोग भिन्न भिन्न प्रकार हो तो उसमें तो आकार भिन्न भिन्न होगा भोग्य तो आकार भिन्न भिन्न होने के लिए क्या ज्ञापक है भोग भेद सती भोग भेद भोग भेद रहेगा तो भोग्य भेद की कल्पना करेंगे सैव नास्ती भोग में भेद क्या है एक ही वस्तु है एक ही प्रकार सब खुश होते हैं। भोग में भेद नहीं होता है ऐसा शंका कर्ण से कहते ऐसा नहीं दृश्य मान ऐसे दिखता है सब खुश नहीं होते हैं। अभी अभी बताया अपने सम्पत्ति देकर खुश होते शत्रु संपत्ति देकर कोई खुश होता है शत्रु संपत्ति देखकर शत्रु खुश हो दुखी होगा शत्रु के सम्पत्ति स्वयं देखता है वो खुश होता है ना नहीं और वो जो देखने वाला शत्रु देखता है तो तो सब उपभोग एकाकार हुआ भोग भिन्न भिन्न है दृश्य मानता तो मान दिखता है इसे भोग भेद भेद नहीं है इसी बात नहीं भोग भेद है लब्ध्वा क्रुद्यतो ही लाभत पशत्य विरक्त न न कप्यको मणि लब्धवा हृष्यति रास्ता में कहीं मणि देखा ये आम के समय पेड़ के नीचे बच्चे इधर पकाम गिरा और दो उधर घूमते हैं कितने को मिलेगा एक पकड़ लिया और दो नाराज़ एक को उसको थाप लगा देता है मेरा आगे आ गया, गया मुझे मुझे धक्का लेकर आगे आ गया, गया नाराज होता है ना नहीं तो हृष्य तक मणिम लध्आ एक मणिम लध्आ हृष्यति हर्ष को, हर को प्राप्त करता है अन्यो ही अलाभत क्रुद्यती अन्य ही अलाभ तो क्रुद्यती क्रोध को कर प्राप्त करता है लाभ नहीं होने से क्रोध को प्राप्त नाराज होता है अन्य जब चाहता था प्राप्त करने के दौड़ा किंतु नहीं मिला दूसरे आकर ले लिया अन्य ही तो क्रुद्यति पश्च्य विरक्त हो कोई सन्यासी विरक्त है वो क्या देखता है कोई दौड़ा कोई लिया ये नहीं लिया ये उसको नाराज होकर कुछ बोलता है वो देखता है पश्च्य वो देखता ही वो हर्ष को प्राप्त करता है क्रोध को प्राप्त करता है ना ना कुप्यती ना हर्ष को प्राप्त करता ना तो कोप होता है उसको नहीं चाहे मणि वो मणि चाहे तो दौड़े दो दोनों ये देखता है उसको नहीं चाहे ना लेना चाहता है ना नहीं मिला तो दुखी होगा ना प्राप्त करना चाहता है हर्ष नहीं कोप नहीं वो शांत है और एक प्राप्त करके बड़े खुश दूसरे प्राप्त नहीं करके क्रोध को प्राप्त किया मणि अलग अलग है एक ही एक होने पर भोग्या भिन्न हो गया नहीं सब के लिए भिन्न भिन्न किसको क्रोध उत्पन्न करने वाला है किसको हर्ष उत्पन्न करने वाले कोई उदासन विरक्त है उसको देष क्रोध कोई नहीं तो आकार भीने भीने हो गया हृष्यो मणिर्थी तम लब्ध्य एको मण्यार्थी मणि जो चाहता है नहीं चाहने पर प्राप्त करे हर्ष प्राप्त नहीं करेगा जो चाहता है तम लब्ध्यति तम का क्या अर्थ है मणि को प्राप्त करके हृष्यति हर्ष को प्राप्त करता है तथाविधस तथाविध अलाभा मणिअी मणि चाहता है क्रोध्यति चाह तथा नहीं किया क्रोध को प्राप्त करता है अत्र मणु विषये विरक्तस्तु तंग मणि पश्य लाभ निमित्त हर्ष क्रोध न प्राप्त पश्य सप्तमी मणु विषय मणि विषय विरक्तस्तु न मणि तम मणि पश्य देखता है लाभ के निमित्त हर्ष अलाभ के निमित्त क्रोध दोनों को प्राप्त नहीं करता है न प्राप्त वो चाहता है। नहीं है लाभालभ निलाभ निमित्त यष क्रोधयोह लाभ निमित्त हर्ष को प्राप्त करता है विहत्त अलाभ निमित्त क्रोध को प्राप्त करता है दोनों हर्ष क्रोधो न प्राप्त प्राप्त नहीं करता है ओम को तो एक मणि में भिन्न भिन्न भोग हुआ भोग्याकार हुआ भिन्न भिन्न भोग भीन भीन है क्योंकि भोग्याकार भिन्न भिन्न है क्योंकि भोग भिन्न भिन्न है कोई हर्ष कोई क्रोध को प्राप्त करता है तो भोग्याकार भिन्न भिन्न है केते भोग भेदता जीव शिष्ट आकार भेद भोग के भेद से संबद्ध तो आकार भेद जीव के द्वारा जीव के द्वारा शिष्टा है आकार विशेष है वो क्या है ऐसा होने पर आगे बताते हैं क्या आकार है सब विषय में ये आकार भोग्य तो आकार भिन्न भिन्न है जिसको जीव ने बनाया क्या बनाया जीव ने भोग्य तो आकार भोग्य स्वरूप को तो ईश्वर ने बनाया उसने को जीव ने बनाया प्रियो प्रियो त्याकारा रूपं साधारणं सृष्ट रूपं साधारणं त्रिशु प्रियो प्रियो मनिगास रूपं साधारणं कृषु मणिगात्रकारा मणु ग्छ मणिगा मणिस्थित तीन आकार तीन क्या प्रियः अप्रियः अ प्रियः प्रियाकार प्रिया जो प्राप्त करता है अप्रिय जो प्राप्त नहीं करता है अविरतव के लिए उपेक्षा उपेक्ष मणिगात्री सृष्टा जीव मणिगात्र आकार सृष्टा जीवों के द्वारा मणि में स्थित तीन आकार की सृष्टि हुई एक आकार एक अप्रियत्व एक उपेक्षव ये तो, आकार जीव ही मणिगाह सृष्टा मणि के द्वारा मणि के में तीन आकार जीवों के द्वारा सृष्ट हुए ईसा सृष्टम रूपम साधारण तीनों के लिए प्रिय हो किसके लिए प्रिय हो किसके लिए अप्रिय हो के लिए, लिए, लिए उपेक्षा तो है, तो ईश्वर ने जो मणि वो साधारण है तीनों में प्रिय हो अप्रिय हो उपेक्षा हो मणि में कोई भेद है ईश्वर ने बनाया नहीं, ईश्वर तो एक प्रकार बनाया किंतु जीव उसको जीव ने अनेक प्रकार बना दिया ईश्वर तो एक प्रकार बनाया जीव के लिए अपने ज्ञान कर्म पाप पुण्य पाप कर्म उपासना चिंतन से अन्य अन्य आकार को बनाया किसने बनाया जीव ने बनाया इति प्रियत्वा मणिनिष्ठ प्रिय आकार भेदा त्रिश्वपि जीवर मनुष्युत मणिप्वर निर्मित मणिनिष्ठ आकार भेदा मणिगाह का मणि निष्ठा मणि में स्थित तीन आकार है आकार विशेष है एक प्रियत्व, एक अप्रियत्व और एक उपेक्षव यही लक्षण जीनिका स्वरूप जीनिका ऐसा आकार भेदा जीवे ही सृष्टा जीवे के द्वारा सृष्ट हुए तीन आकार है कि मणिरूप है त्रिस्वी साधारण दिन में सामान अनुसूतम समान रूप से अनुसूत है समान रूप से स्थित अनुगत प्रियत्व अप्रियत्व हो मणि तो सामान रूपे जो ईश्वर ने बनाया तदश्वर निर्मित इतर्थ मणिपम ईश्वर के द्वारा निर्मित है उत्तम जीव जीवसृष्टाकार भेद उदाहरण स्पष्टयति। जीव आकार भेद जीव के द्वारा सृष्ट जो आकार भेद है अन्य उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं, अन्य उदाहरण देकर के कैसे जीव आकार भेद है भार्य स्नुषा ना चाता माते त्यनेक प्रतियोगी धिया योद न स्वरूपतना स्वरूप भार्य सुनसा ना चाते कथा विद्यते न स्वरूप सुनुषा क्या मालूम है भारिया सुनसा किसको मालूम है पति के के ननंदा है स्त्री के पति के ननंदा और पिताजी के बहन पिता की बहन को क्या कहते हैं? सशा पितृ कहते हैं। भार्या, पत्नी सुनसा हो गया पुत्र पुत्र की पत्नी है पुत्रवधु सुनसा ननंदा है पति की बहनी है ननंदा याता एक पति के दो पत्नी हो तो परस्पर नहीं आ, याता है पति के भाई की पत्नी दो भाई के दो पत्नी हो परस्पर याता है माता इत अनेक कथा प्रतियोगिधिया योषित विद्य एक स्त्री है वो किसकी भारिया है पत्नी है जो किसकी भारिया है वो उसके पिता की क्या होगी जिसके भारिया है देवदत्ती की भारिया एक स्त्री है देवदत्त के पिता की क्या होगी और पुत्र के बहनी की क्या होगी नानंदा नहीं देवते बहनी के नंदा देवते बहनी के तो भाभी हो जाएगी वो ना होगी हाँ वो नानदा है वो पति के बहिन <laughs> पति के बहन है ननंदा स्वय ननंदा हो जाएगी याता याता है दो भाई की दो पत्नी परस्पर याता है और माता ये तो अनेक प्रत्येक बुद्धि से योद्ध भिद्य स्त्री भिन्न होती है स्वरूप स्त्री अलग अलग है पति के लिए जैसा है पुत्र बधु हो ननंदा हो याता हो स्त्री भिन्न भिन्न आकार धारण करती है एक ही है किंतु बुद्धि अलग अलग है अर्थ करते नानंदा भर्तृगी भर्तृ भगिनी पति के बहिनी को ननंदा कहते हैं याता देवर पत्नी देवर पत्नी है पति के छोटा भाई देवर उसकी पत्नी है याता प्रतियोगी ध्या भर भर्त ससुरादी लक्षण प्रतियोगी गोचर यात्री इसी प्रकार याता माता प्रतियोगी संबंधी बुद्धि के द्वारा भिन्न भिन्न होती है तत्द अपेक्षा स्वरूप एक ही, ही है किन्तु प्रतियोगी बुद्धि से भिन्न भिन्न होती कोई भारिया दृष्टि देखता है कोई स्नुषा कोई ननांदा कोई याता कोई माता उसकी बच्चा हो तो माता कहते नूप मुदज्य पूर्ण से पूर्णमाय पूशिष्य ओम शांति शांति शांति